संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व परमात्मा का स्वरूप और उनका योगी जनों के द्वारा साक्षात्कार सनत सुजाति छठा अध्याय सनत सुदास जी कहते हैं जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध महान ज्योतिर्मय देदीप्यमान एवं विशाल यश रूप है सब देवता उसी की उपासना करते हैं उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं शुद्ध सच्चिदानंद परम ब्रह्म से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है वह दूसरों से प्रकाशित न होकर स्वयं ही सब का प्रकाशक है उसी सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं परमात्मा से आप अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुई प्रकृति से सलील यानी महत् तत्व प्रकट हुआ उसके भीतर आकाश में सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता आश्रित हैं जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाश को धारण करता है उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं उक्त दोनों देवताओं को पृथ्वी और आकाश को संपूर्ण दिशाओं को तथा इस विश्व को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है उसी से दिशाएं प्रकट हुई हैं उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं और उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं उस सनातन भगवान का योगी योगीजन साक्षात्कार करते हैं स्वयं विनाशील होने पर भी जिसका कर्म भोगों बिना नष्ट नहीं होता उस देह रूपी रथ के मन रूपी चक्र में जुते हुए इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धिमान दिव्य एवं अजर नित्य नवीन जीवात्मा को जिस परमात्मा की ओर ले जाते हैं उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता जो निश्चयात्मका बुद्धि से मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं दस इंद्रिया मन और बुद्धि इन बारह का समुदाय जिसके भीतर मौजूद है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है उस अविद्या नामक नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग संसार में भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक मधु का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है उसी प्रकार यह भ्रमरशी संसारी जीव पूर्व जन्म के संचित कर्म को इस जन्म में भोगता है परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार अन्न की व्यवस्था कर रखी है उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं जिसके विषय रूपी पत्ते सुवर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं उस संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पढ़ते हैं किंतु तो जिसके ज्ञान से जीवों की मुक्ति होती है उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं पूर्ण से ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही श्रेष्ठ रहता है उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है और उसी में उसकी स्थिति है उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में इस प्राण का विस्तार हुआ है कहाँ तक गिनावें हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं अपान को प्राण अपने में लीन कर लेता है प्राण को चंद्रमा चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा अपने में लीन कर लेता है उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं इस संसार शल्य से ऊपर उठा हुआ अंश रूप परमात्मा अपने एक अंश को ऊपर नहीं उठा रहा है यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं इधर देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा लिंग शरीर के संबंध से जीवात्मा के रूप में सदा जन्म जन्मरण को प्राप्त होता है उस सबके शासक स्तुति के योग्य सर्वसमर्थ सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूठ पुरुष नहीं देख पाते किंतु योगी जन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं कोई साधन संपन्न हो या साधन ही सब मनुष्यों में समान रूप से यह ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है यह बद्ध और मुक्त में भी समभाव से स्थित है अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष है वे आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं विद्वान पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और प्रलोक दोनों को व्याप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं राजन यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह प्रज्ञा प्राप्त हो जिसे थीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं उसी प्रज्ञा के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं इस प्रकार परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्नि को अपने में धारण कर लेता है जो उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं कोई मन के समान वेग वाला क्यों न हो और दम दस लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं इस परमात्मा का स्वरूप देखने में नहीं आता जिनका अंतकरण अत्यंत विशुद्ध है वे ही उसे देख पाते हैं जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता ऐसे होकर जो संन्यास लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं उसी प्रकार कुछ दंभी मनुष्य अपने शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने गूढ़ पापों को छिपाए रखते हैं मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं और जो यथार्थ मार्ग यानि परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी वे भय में डालते हैं डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं किंतु योगीजन भगवत कृपा से उनके अंधे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं क्योंकि मैं नृत्य मुक्त ब्रह्म हूँ सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम्रम में स्थित है एकमात्र मैं ही सत्य और असत्य उत्पत्ति का स्थान हूँ मेरे स्वरूप उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से यह विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर उस आनंद में ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करे उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक के संतप्त नहीं करते मैंने स्वाध्याय नहीं किया अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन को क्लेश नहीं पहुंचाती। ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं उस बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है वह ऐसे दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्याय विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे जैसे सब और जल से लवालब भरे पड़े बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अनित्र जाने की आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों की जरूरत नहीं रह जाती यह जा अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के, के भीतर स्थित है किंतु किसी को दिखाई नहीं देता वह अजन्मा चराचर स्वरूप और जिंदा सावधान रहने वाला है जिसे जान लेता है वह विद्वान परमानंद में निमग्न हो जाता है धृतराष्ट्र मैं ही सबकी माता और पिता हूँ मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ भारत मैं ही तुम्हारा बुढ़ा पितामह पिता और पुत्र भी हूँ तुम सब लोग मेरे ही आत्मा में स्थित हो फिर भी न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं क्योंकि आत्मा एक ही है आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म उद्गम है मैं सब में ओतप्रोत और अपनी नजर नित्य नूतन महिमा में स्थित हूँ मैं अजन्मा चराचर स्वरूप तथा रात दिन सावधान रहने वाला हूँ मुझे जानकर विद्वान पुरुष प्रसन्न हो जाता है परमात्मा सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मत वाला हो मन वाला है वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को विद्वान पुरुष ही जानते हैं